शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष जी की स्मृति कथा स्वामी हिरण्य आनंद भगवान शंकराचार्य ने कहा है दुर्लभम त्रय में वै तत्त देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुख्यत्व महापुरुष संशय अर्थात मनुष्यत्व मुक्षव महापुरुष संशय ये तीन चीजें संसार में दुर्लभ है भगवान की कृपा से ही ये प्राप्त होती है मनुष्य देह प्राप्त कर मैं जन्मा था उसके पीछे देवता का अनुग्रह है या नहीं मैं नहीं जानता किंतु किशोर वय में जिस दिन स्वामी जी की जीवनी मेरे हाथ में आई उस दिन देवता का अनुग्रह मैं पा गया था ऐसा अब समझता हूँ सत्यन मजूमदार की छोटो देर विवेकानंद पुस्तक पढ़कर अल्पवयस में ही मैं स्वामी विवेकानंद के साथ प्रेम भी फंस गया जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब स्वामी अशोकानंद ने कहा था ऑल इन लव विथ स्वामी जी स्वामी जी से प्रेम करो जो घटना मेरे जीवन में संगठित हुई है वह किसी से व्यक्त करने की, की नहीं है वह मेरी अपनी प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि भगवान की असीम करुणा से हुई थी उसे अब मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ उसके बाद विद्यालय में पढ़ते समय ही श्री श्री रामकृष्ण कथामृत लीला प्रसंग कर्मयोग भारतीय विवेकानंद भारतीय साधना आदि पुस्तकें मैंने पढ़ी कुछ कुछ समझा बहुत कुछ समझ में नहीं आया किंतु मेरे मानस क्षेत्र में प्रस्तुति आरंभ हो गई। में मैं कॉलेज में अध्ययन के लिए कलकत्ता आया, बहुत दिनों से मेरे मन में आकांक्षा थी कि दक्षिणेश्वर और बेलोर मठ देखूंगा अपरिचित कलकत्ते के साथ परिचित होने में कई मास बीत गए इतने में स्वामी शारदानंद जी के शरीर छोड़ने का समाचार मिला उनके दर्शन की आकांक्षा मेरे मन में बहुत दिनों से थी किंतु वह पूरी ना हो सकी इसके कुछ दिनों के भीतर मित्रवर सिद्धेश्वर नियोगी से परिचित हुआ वे मठ के साथ बचपन से ही परिचित थे वे ही एक दिन मुझे बेलूर मठ दर्शन के लिए ले गए बाग बाजार के घाट से स्टीमर द्वारा हम दोनों गंगा के उस पार बेलूर मठ के लिए रवाना हुए मठ में स्वामी जी द्वारा प्रतिष्ठित श्री श्री ठाकुर मूर्ति का दर्शन हुआ श्री का मंदिर स्वामी जी का मंदिर और महाराज जी का मंदिर इनका भी दर्शन किया ऐसा लगा मानो यह स्थान संसार से परे एक भाव में स्वप्न लोक है कलस्त्रोता भागीरथी पद वैकुंठ है समाचार मिला कि महापुरुष महाराज उस समय बेलूर मठ में नहीं है पूजने शारदानंद जी का शरीर छूटने के अनंतर वे बाहर चले गए हैं संध्या के ठीक पहले कलकत्ता वापस आने वाले स्टीमर में हम दोनों बैठे स्टीमर में स्वामी पवित्रानंद जी से वार्तालाप हुई उन्होंने मुझे, मुझे मुक्ता राम बाबू स्ट्रीट के अद्वैत आश्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया तब से मैं उस आश्रम में जाने लगा पवित्रानंद जी के साथ धर्म संबंधी विवेचना होने लगी स्वामी जी तथा अन्यन्या साधुओं के प्रेम व्यवहार से मैं मुग्ध हो गया इतने में खबर मिली कि महापुरुष महाराज मठ में लौट आए हैं छात्रावास निवासी एक सहपाठी सचिन मजुमदार के साथ एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए बैलून मठ गया सचिन जब स्कूल का छात्र था तब वे महापुरुष महाराज का आश्रय पाकर धन्य हुए हैं हम दोनों प्रातः काल मट में पहुंचे श्री श्री ठाकुर को प्रणाम कर महापुरुष महाराज के कमरे में हम दोनों पहुँच गए वे एक कुर्सी पर बैठे थे अनेक साधु भक्तों का समागम हुआ था दिखाई पड़ा मानो वे उज्जवल भास्कर कांत के समस्त परिमंडल आलोकित करते हुए विराजमान है ऐसा लगा मानो प्रत्यक्ष शिव का दर्शन हुआ मन में भय मिश्रित भक्ति थी सभी लोग एक एक करके प्रणाम करने लगे मैंने भी प्रणाम किया उन्होंने केवल हूँ कहा यही प्रथम परिचय था इसी समय स्वामी अशोकानंद कलकत्ता आए उस समय वे प्रबुद्ध भारत मासिक पत्रिका के संपादक थे वे बहुत ही तीक्षण बुद्धि युक्त शक्तिशाली लेखक थे और युवकों से बहुत ही स्नेह का व्यवहार करते थे स्वामी पवित्रानंद ने उनसे मेरा परिचय करा दिया उनके साथ मेरा वार्तालाप हुआ राजनीति के संबंध में बातें हुई उन्होंने कहा देखता हूँ तुम फायर ब्रांड पोलिटिशियन हो किंतु राजनीति मेरे लिए केवल ंत्रिक थी थ्योरेटिकल थी उसके अनंतर मैं स्वामी अशोकानंद जी के पास जाने लगा उन्होंने विविध प्रकार से मेरे मन की खूब खुराक जुटाई निवेदिता की पुस्तक पढ़ने के लिए कहा और स्वामी जी की ओर जिससे मन लगे उसकी चेष्टा की एक दिन उन्होंने कहा हॉल इन लव विद स्वामी जी जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है यह बात मेरे जीवन का एक प्रधान अवलंबन है किंतु उस समय मेरे मन में एक अशांत भाव आया था स्वामी अशोकानंद ने उसे देखा और कहा वह भाव इस समय मैं आ, इस सम, इस में प्राय इस समय इस बस में प्राय आता है इससे प्रतीत होता है कि तुम्हें दीक्षा की आवश्यकता है मैं भी मन में यही चाहता था अतः मैंने उनसे पूछा कैसे दीक्षा होगी उन्होंने कहा कि उसका प्रबंध वे करेंगे कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे स्वामी विभक्तानंद जी के साथ भट में भेजा मर जाकर वे मुझे स्वामी ओंकारानंद जी के पास ले गए अद्वैत आश्रम में ही उनसे मेरा परिचय हुआ था उन्होंने मुझे महापुरुष महाराज के पास ले जाकर कहा महाराज मैं इस लड़के को जानता हूं यह बहुत ही अच्छा लड़का है आपकी कृपा चाहता है महापुरुष महाराज ने मेरी और करुणापूर्ण दीर्घ दीर्घायित नेत्रों से दृष्टि ढालकर कहा होगा बेटा होगा किंतु आज नहीं आज मेरा शरीर अच्छा नहीं है तुम कुछ दिनों के बाद आना मन में थोड़ा दुख हुआ किंतु क्या करता कलकत्ता लौट आया इसके दो तीन दिन बाद मैं फिर मठ में आकर महापुरुष महाराज से मिला उन्होंने कहा उसी दिन मेरी दीक्षा होगी गंगा में स्नान करके मैं तैयार हो गया ठाकुर मंदिर से बुलावा आया मंदिर में प्रविष्ट होकर मैंने देखा पूजनी महापुरुष महाराज आसन पर बैठे हुए थे पास ही और कोई आसन बिछा हुआ था कमरे में प्रायः अंधेरा था दीपक की मृदु शिखा से पूरा कमरा एक अलौकिक भाव से प्रकाशित हो रहा था पूजनी महाराज ने मुझे आसन पर बैठने के लिए कहा उसके बाद मेरे हाथ में फूल देकर कहा तुम अपना भला बुरा सब कुछ श्री श्री ठाकुर को सौंप दो इन शब्दों का उच्चारण कर उन्होंने सम्मुख रखे हुए श्री श्री ठाकुर की पादुका पर फूल अर्पित करते करने के लिए कहा तदनंतर ध्यान की प्रक्रिया बताकर मुझे मंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा और बताया यह मंत्र किसी से न कहना उसके बाद वे उठ खड़े हुए मैंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा बाहर बैठ मंत्र का जप करो मेरे समस्त देह मन में एक अपूर्व प्रशांति का अनुभव होने लगा और वह भाव कुछ दिनों तक चलता रहा कुछ देर तक जप करने के बाद मैं मंदिर से उतरा और सभी साधुओं को प्रणाम किया पूज्य महाराज के प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनका कुछ प्रसाद लाकर एक ब्रह्मचारी ने मुझे दिया तीसरे पहर महाराज को प्रणाम कर मैं कलकत्ता लौट आया इसके अनंतर मैं बीच बीच में मठ में जाने लगा एक दिन महाराज को प्रणाम कर मैं आंगन में आम के पेड़ के नीचे आया इतने में महाराज के अन्यतम सेवक स्वामी कैलाशानंद जी ऊपर से उतरे और आकर मुझसे कहा महाराज पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी है इत्यादि मैंने उन्हें ठीक ठीक उत्तर दिया महाराज ने एक दिन मेरा नाम धाम पूछा मेरा देश मालदा जानकर वे उस दिन से मुझे मालदा कहकर पुकारने लगे मैं मठ में आने जाने लगा और महाराज का क्षण स्थायी दर्शन मेरे जीवन का प्रधान अवलंबन हो गया क्षण में सज्जन गति रेखा भगवती भवान तरण नौका यह उपदेश मैं अच्छी तरह समझने लगा महाराज के प्रति मेरी भय मिश्रित भक्ति थी उनके प्रति मैं अपने मन में एक सुखकर आकर्षण का भी अनुभव करता था उनकी एक स्नेहपूर्ण दृष्टि मुख की एक छोटी सी बात से मेरा मन आनंद से भर जाता था एक दिन की बात याद है कॉलेज के बाद महापुरुष महाराज को देखने के लिए मेरे मन में प्रबल इच्छा हुई कॉलेज से लौटते ही मैं मठ की ओर चल पड़ा जब मठ पहुंचा तब संध्या हो गई थी आकाश में बादल का जमघट हो रहा था चारों ओर स्तब्ध था आंधी आने का पूर्व लक्षण देख भी मैं महापुरुष महाराज को देखने के लिए ऊपर चला देखा वे दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठे हैं जाकर प्रणाम करते ही उन्होंने कहा ऐसे आंधी पानी के समय तुम क्यों आए बेटा ऐसे प्यार के साथ करुणापूर्ण स्वर से कहा कि मेरा हृदय मन अनिर्वचनी भाव माधुर्य में पूर्ण हो गया एक दूसरे दिन की घटना है संध्या के शांत वातावरण में मट का परिमंडल ध्यान गंभीर महापुरुष महाराज स्वामी जी के कमरे के बरामदे में दीपक दीपक के क्षेण प्रकाश में एक कुर्सी पर बैठे थे मुझे उसी समय कलकत्ता लौट जाना था मैंने आगे पीछे का न सोचकर उनके पैर छूते हुए प्रणाम किया स्पर्श के साथ ही उन्होंने चौंक कर मुझे धमकाया मेरा हृदय एकदम पूर्ण से दुख से पूर्ण हो गया मैं जान न सका कि मैंने क्या अपराध किया कलकत्ता लौटकर उसी रात को महापुरुष महाराज को एक पत्र लिखा मेरे मठ में आने से यदि किसी को कुछ कष्ट हो तो मैं फिर मठ में नहीं आऊँगा इस घटना के कुछ दिन पहले से ही पास जाने पर वे मुझसे कोई बात नहीं बोलते थे उसका उल्लेख कर मैंने लिखा कि उनके साथ मेरा गुरु शिष्य का संपर्क है किंतु अब ऐसा लगता है मानो वे मुझे पहचानते ही नहीं इसी तरह की अनेक अवांतर बातें लिखकर मैंने एक लंबा पत्र उनके पास भेज दिया उस पत्र का उत्तर स्वामी गंगेशानंद जी के हस्ताक्षर में आया स्वामी गंगेशानंद जी के बाद में मुझे ज्ञात हुआ था कि उस समय तक भी महापुरुष महाराज चिट्ठी में क्या लिखना होगा बता देते थे चिट्ठी में लिखा था मैं भृत हुआ हूँ इससे कभी कभी क्रोध आ जाता है यह स्वामी जी का मठ है यहाँ तुम लोग अवश्य आओगे मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ तुम्हारे गुरु हैं श्री श्री ठाकुर मेरा काम है उनके पास पहुँचा देना किंतु मुझे तुम्हारी याद है वह पत्र पढ़कर मैं एकदम अभिभूत हो गया धमकी तो मुझे मिलनी चाहिए थी क्योंकि मैंने अभियोग पूर्ण पत्र लिखा था अंततः गर्मी की छुट्टी के कारण कर मैं लगभग छह माह बाद मठ पहुंचा। जाकर प्रणाम करते ही उन्होंने अपने स्वाभाविक ज्योतिर्मय प्रशांतोज्वल हंसी से कहा क्यों मालदा कैसे हो इसके बाद जब ही मैं उनके पास गया परिचय की स्वीकृति युक्त ऐसा संभाषण मैंने उनसे पाया क्यों मालदा कैसे हो दमा के श्वास कष्ट के कारण वे तकिया टेक कर बैठे थे प्रणाम कर जैसे ही मैं खड़ा हुआ उन्होंने कहा अच्छे तो हो बेटा अविनीत उद्दंड एक छोटे से प्राणी पर उनकी ऐसी करुणा अस्वस्थ अवस्था में भी देखा गया कि वे परम शांति शांति से बैठे हुए हैं और बीच बीच में माँ माँ शब्द का उच्चारण कर रहे हैं किंतु वह माँ शब्द शरीर के कष्ट के कारण माँ को पुकारना नहीं था वह अपूर्व मधुर मात्र मंत्र का उच्चारण था शरीर की बात पूछी गई कि कैसे हैं महाराज सुनकर सेवक स्वामी शिवान शिव स्वरूपानंद जी की ओर देखकर उन्होंने पूछा मैं कैसा हूँ बताओ उन्होंने कहा किसी तरह दीन भीत रहे हैं उन्होंने भी मेरी ओर देखकर सेवक की बात का उच्चारण किया ऐसा लगा मानो जिस प्रकार धोती कुर्ता आदि दूसरे के जिम्मे रहते हैं उसी प्रकार उनका शरीर भी है शरीर के साथ उनका सहयोग वस्त्र आदि से अधिक नहीं था दूसरे समय उनके शरीर के संबंध में पूछने पर उत्तर आता था यह शरीर बहुत बूढ़ा हो जाने से अच्छा नहीं रहता किंतु मैं सदा ही अच्छा हूँ मैंने बीए परीक्षा पास की मठ में आकर बीच बीच में मैं रात्र भी करता था मठ के कुछ लोग जानते थे कि मुझे मठ में सम्मिलित होने की इच्छा है वे लोग कहते थे और आगे बढ़ कर क्या करो पढ़ कर क्या करोगे अभी चले आओ किंतु स्वामी अशोकानंद जी ने और दो वर्ष पढ़ने के लिए कहा मैंने वैसा ही निश्चय किया एक दिन मैं तड़के पूजनी महापुरुष महाराज को प्रणाम करने के लिए उनके कमरे में गया प्रणाम कर खड़ा हुआ उन्होंने कहा क्यों मालदा साधु बनोगे मैंने उत्तर दिया जी महाराज उन्होंने कहा बहुत अच्छा तुम अच्छे साधु बनोगे मेरा मन आनंद से उत्फुल्ल हो उठा अहंकार की बात नहीं मन में जो संदेह था द्विधा थी साधु हो सकूंगा या नहीं वह दूर हो गया मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई अत्यंत आनंद चित्त से मैं बाहर आया स्वामी देवानंद जी उस समय उनके पास थे वे बाहर निकलकर बोले आपने गुरु के सामने साधु बनना स्वीकार किया है यदि न बन सके मेरा मन उस समय आनंद से पूर्ण था मैंने कहा मेरे मन में इस समय जो भाव है वही जताया है इसके आगे क्या होगा कैसे रहूँगा कहूँगा यह उस समय स्वामी गंगेशानंद जी से मेरा परिचय हुआ था। वे बीच बीच में कहते थे मठ में चले आओ सम, मैं सम्मिलित सम्मति जताता हूं, किंतु निश्चय कर कुछ नहीं कह सका एक दिन संभवतः इस बात को पक्का करने के लिए महापुरुष महाराज के सामने मुझे देखकर उन्होंने इनसे कहा महाराज यह लड़का साधु होना चाहता है परम पूज्य महापुरुष महाराज ने एक बार मेरी ओर देखकर उनसे कहा हाँ मैं जानता हूँ कि वह साधु होगा स्वामी गंगेशानंद जी मानो कुछ चौक उठे क्योंकि वे पहले की घटनाएं नहीं जानते थे एक बार मालदा के बहुत बड़े बड़े फजली आम लेकर मैं महापुरुष जी को देने के लिए उनके कमरे में पहुंचा, उन्हें प्रणाम करके थैल थायल के थैले के भीतर से आम निकाले वे बोल उठे वाह वाह वा, बहुत सुंदर आम है जाओ ठाकुर भंडार में ठाकुर के भोग के लिए दे आओ मुझे भी शिक्षा मिली तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम शिष्य ठाकुर ही सब कुछ है और एक दिन की बात न्यू मार्केट से चुन छुन अच्छे अच्छे गुलाब के फूल लाकर मैं उन्हें देने के लिए गया देखते ही वे बोले उठे वाह अच्छे फूल हैं स्वामी जी की मेज पर रखाओ बहुत अच्छा दिखेगा प्रत्येक काम के भीतर से वे अपने मन को श्री ठाकुर और स्वामी जी की ओर अनुप्राणित करते थे उनमें बुद्धि का लेश मात्र भी नहीं था एक दिन मठ में आकर देखा स्वामी जी के कमरे के सामने वाले बरामदे में एक पहिए वाली कुर्सी पर वे बैठे हैं मोती महाराज स्वामी शिव स्वरूपानंद जी उन्हें उसी कुर्सी पर बरामदे के एक ओर से दूसरी ओर ले जा रहे थे और वे बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस रहे हैं किंतु जितनी बार उनका मुंह स्वामी जी के कमरे की ओर घुमा उतनी ही बार उन्होंने दोनों हाथ उठाकर प्रणाम करते हुए कहा जय स्वामी जी महाराज की उनका पूर्ण चेहरा भक्तिभाव से उज्ज्वल होता था कैसा अपूर्व दृश्य था उन्नीस ईस्वी के अप्रैल मास में एक दिन खबर मिली कि पूजनी महापुरुष महाराज एकाएक बहुत अस्वस्थ हो गए हैं दूसरे ही दिन मैं मठ में पहुंचा, बिस्तरे पर वे अचेत पड़े थे प्रणाम कर मैं लौट आया कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वाह चेतना लौटी किंतु वाचा बंद थी शरीर का दाहिना पार्श्व एकदम संज्ञाहीन था किंतु उस परिस्थिति में भी वे सबके संबंध में सचेत थे यंत्रणा का कुछ भी प्रकाश नहीं था उन्नीस सौ तैंतीस ईस्वी एक सितम्बर को मैं घर छोड़कर मठ चला आया एक सेवक महाराज ने मुझसे साथ ले जाकर पूज्य महापुरुष महाराज से कहा महाराज विजयानंद मठ में सम्मिलित होने के लिए आए हैं पूज्य महाराज ने शेर उछलाकर मानव मुझसे कुछ पूछा मैंने हाथ जोड़कर कहा महाराज मैं घर छोड़कर मठ में चला आया हूँ उनका चेहरा दीर्घ मुस्कान से उज्ज्वल हो हाँ उठा उन्होंने अपना बाया हाथ कुछ उठाकर मानव मुझे आशीर्वाद दिया उनके मुंह से एक शब्द निकला मां मां माँ मुझे ऐसा लगा मानो वे मालदा कहना चाहते हैं इस अभिनित बुद्धिहीन शिष्य का अभियोग था पहचान नहीं सके हर समय भेंट होते ही वे पूछा करते थे क्यों मालदा कैसे हो आज भी जब उनके कंठ में भाषा नहीं है तब भी उस परिचय की विज्ञाप्ति आई क्या इस करुण की कहीं तुलना है मठ में महीना भर रहने के बाद मुझे उड़ीसा में रिलीफ के काम में जाने की आज्ञा हुई रिलीफ का काम समाप्त होने पर मुझे भुवनेश्वर मठ में रह जाना पड़ा उन्नीस सौ ईस्वी के फरवरी मास में खबर आई कि महापुरुष महाराज बहुत ही है अस्वस्थ हैं उन्हें देखने के देखने के लिए मेरे मन में प्रबल इच्छा हुई स्वामी गंगेशानंद जी ने तार भेजा कम इमीजिएटली दो कंडीशन श्रिंकिंग उसे रात को मैं रवाना हुआ रात भर प्रार्थना करता रहा कि ईश्वर करे मैं जाकर उन्हें देख सकूं। हावड़ा स्टेशन पहुंचकर एक भक्त से खबर मिली कि पूजनी महाराज की स्थिति अच्छी है मोटर बस में सवार होकर मैं मठ पहुंचा, देखा सभी का चेहरा प्रसन्न है डॉक्टर अजीत राय चौधरी आए और उन्होंने पूजनी महापुरुष महाराज की परीक्षा की बाहर आकर उन्हें कहा अवस्था खराब है कोई आशा नहीं आकाश से एकाएक बिजली गिरने की तरह खबर सुनकर सब लोग पूजनी महाराज के कमरे में जाने लगे वहाँ हरि ओम राम कृष्ण उच्चारित होने लगा उसके अंतर संगीत भी हुआ सैया के पास संबंधियों की रुलाई नहीं महासमाधि के मार्ग की अभिया में वह गीत वाक्यों के साथ विदाकालीन अभिनंदन था पास वाले दरवाजे पर खड़े रहकर मैं वहाँ निष्क्रमण देख रहा था तीसरे पहर का समय था श्वास प्रश्वास की छंदोबद्ध गति एकाएक कुंभक में निरुद्ध हो गई तदनंतर प्राण वायु शरीर छोड़कर चली गई वह यह कैसा महाप्राण जलन नहीं यातना नहीं शांति से महापरिनिर्वाण रामकृष्ण जीवन नाटक के एक प्रसिद्ध नट जीवन जवनिका के अंतराल में चले गए केवल छोड़ गए दिव्य स्मृति उनके स्मरण अनुस्मरण में यही एक बात मन में आती है धर्म सत्य है धर्म जीवित है और धर्म ही जागृत है यही ज्ञान उनसे मैंने प्राप्त किया है और पाया है उनका वह अपार्थिव करुणा का स्पर्श जो पात्रा पात्र का विचार न रखकर पापी तापी सभी के ऊपर समान भाव से प्रवाहित होता था उनकी बात स्मरण कर मैं गीता की भाषा में ऋष्यामिचा मुहर्म हो पुनः पुनः